शांडिलोपनिषद अध्यासप्तम दृहो योगी वसी मृतन सुषुम्नाड़ीस्थम अलशोषाथम योगीबद्ध पद्मा वायुचंद्रेना पु यहां कुंभय पुनः रेचयन सूर्यु कुंभयि चंदेन विरेच्य जया त्यजेतया शु तद श्लोका प्राण प्रागिड्या पिबे नियमित भूजिएिंगलया समीरण मथो बध्वा ते द्वाम तरीजाचंद्रमसूरनेसम सदा तता शुद्धा नड़ीगढ़ा भवंती जमीनामा सत्र इसके पश्चात आसन के ऋण हो जाने पर योगी अपने इंद्रियों को वश में करके दूसरों का हित चाहते हुए सर्प पर रहते हुए सुषुमना नाड़ी में स्थित मल को शुष्क करने के लिए निरंतर योगाभ्यास करता रहे उस समय बद्ध पदमाशन पर आरूढ़ हो चंद्रनाड़ी के द्वारा वायु को भर कर शक्ति के अनुसार कुंभक करने के बाद सूर्य नाड़ी के द्वारा रेचक करना चाहिए तदनंतर सूर्य नाड़ी से पूरक करके कुंभक करें तथा चंद्रनाड़ी से रेचक करना चाहिए इस प्रकार जिस नाड़ी के द्वारा रेचक करें उसी नाड़ी से पुनः पूरक करने के बाद कुम्भक करना चाहिए इस भाव को प्रकट करने वाले निम्न प्रकार के श्लोक वर्णित किए गए हैं सर्वप्रथम ईड़ा नाड़ी के द्वारा प्राण को अंदर भरकर कुंभक करें तथा दूसरी पिंगला नाड़ी से रेचक करें। तत्पश्चात पुनः पिंगला से पूरक करके कुंभक करते हुए ईड़ा नाड़ी से रेचक करना चाहिए इस प्रक्रिया से सूर्य और चंद्र नाड़ी के द्वारा प्राणायाम का प्रतिदिन निरंतर अभ्यास करने से योगी की सभी नाडियां तीन मास में ही पूर्ण शुद्ध हो जाती है। प्रातः मध्यन दिने साय अर्धरात्रे तो कुंभकान् तनईरसी पर्यंत चतुर्वरम सम्य प्रातः काल मध्यान्ह सायकाल तथा का मध्यरात्रि में इसी तरह से चार बार मंद मंद गति से अस्सी मात्राओं तक कुंभक का अभ्यास करना चाहिए कनीयती भवेश्वेद कंपोभव मध्यमेय उत्तिष्ठत्युत्तमे प्राणुरोधे पदमासनम भवेद कनिष्ठ प्राणायाम के करते समय शरीर में पसीना आ जाता है मध्यम स्तर का प्राणायाम करने में शरीर के में कपकपी छूटती है और श्रेष्ठ प्राणायाम में पद्मासन में अवस्थित योगी अपने आसन से उड़ जाता है जले न श्रम जाते न गात्र आचरित दृढ़ता लघुता चापी त्य गात्र से जायते प्राणायाम करते समय श्रम के कारण शरीर में से जो पसीना निकल आता है उस पसीने को शरीर में मसल लेना चाहिए क्योंकि इससे योगी का शरीर अत्यधिक मजबूत और हल्का हो जाता है अभ्यास काले प्रथम सस्तम क्षेराज्य भोजनम तथोभ्यासरी भूते नावण्यमग्रह प्राणायाम का अभ्यास करते समय प्रारंभिक अवस्था में दुग्ध एवं घृित के भोजन को ही अत्यधिक श्रेष्ठ बतलाया गया है तत्पश्चात जब अभ्यास स्थिर हो जाता है तब किसी नियम की आवश्यकता नहीं रहती यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवे दस् शनै शनै तथा वा सेवितो वायु अन्यथा हंत साधक जिस प्रकार शनै शनै सिंह गज और व्याघ्र आदि को वश में कर लिया जाता है उसी प्रकार वायु भी प्राणायाम के अभ्यास से धीरे धीरे वश में आ जाती है लेकिन इसके विपरीत नियम से चलने पर यानी जल्दबाजी करने से वायु योगी का विनाश कर देती है युक्त युक्तवायु युगतम युगतम च पूरेत युक्त युगत च बद्धियाद देव सिद्धिम्वापनिया अतः जिस प्रकार से ठीक बने वैसे ही रेचक करना चाहिए जैसे ठीक लगे वैसे ही पूरक करना तथा ठीक लगने तक ही कुंभक करना चाहिए इस प्रकार का अभ्यास करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है यथेष्ट धारणा द्वाजो अनल प्रदीपनम तथा भी व्यक्तिर आरोग्यम जायते नाली शोधनात् यथेष्ट शक्ति के अनुसार कुंभक करने से अग्नि प्रज्वलित होती है तथा नालियों के शुद्ध होने के बाद नाद श्रवण होता है और शरीर रोग रहित हो जाता है विधिवत प्राण थाम चक्रे विशोधित सुसुमना वजनम भिवा सुखादी सति मारुतः विधि विधान पूर्वक प्राणायाम करने से योगी के समस्त नाड़ी समूह शुद्ध हो जाते हैं तब सुसुमना नाड़ी का मुख भेदन करके वायु सुख पूर्वक उसमें प्रविष्ट हो जाता है मारुते मध्य संचारो मन सैर्य प्रजा यते यो मन सुस्थिर भाव शैवावस्था मनोन्मि वायु जब बीच में संजय होती है तब मन सुसिर होता है और जब मन ही मन को ठीक तरह से स्थिरता हो जाती है तब उसी स्थिरता को मनोमनी अवस्था कहा जाता है पूरकान्ते तो कर्तव्यो बंध हो जालधराभिध कुंभकान्ते रेचकादो कर्तव्यस्तुडयान साधक को पूरक के अंत में कुंभक के समय जालंधर नामक बंध करना चाहिए तथा कुंभक के अंत एवं रेचक के प्रारंभ में उड्डियान नामक बंध करना चाहिए अधस्तात्कुंचने नाशु कंठ संकोचने कृत मध्य पश्चिम ताल न सालो ब्रह्म नीचे की ओर मूल रंध्र का संकोचन करने से कंठ का संकोचन होता है और बीज के भाग को पश्चिम पीछे की ओर खींचने से प्राणवायु ब्रह्म नाड़ी में निरंतर गतिमान होती रहती है अपानमूर्धम उत्थाप्य प्राणम कंठादो नोगी जराव निर्मुक्त षोशो अपान वायु को ऊर्ध की तरफ ले जाकर तथा प्राण वायु को कंठ से नीचे की ओर ला करके योगी साधक वृद्धावस्था से रहित होकर सोलह वर्ष की आयु वाला हो जाता है सुखासन स्थिनाड्यापवनम समाप्शा के समान खाग्रम कुंभय ना चरते तेना कपालतनाडीगतसर्वरोग सर्विनाशन भवती जो कि सुखासन पर बैठकर दाहिनी नाड़ी के द्वारा बाहर की वायु को अंदर की ओर खींचकर सिर के बालों से लेकर पैर के नख की नोक तक में वायु को रोककर कर अर्थात कुंभ करके बाई नाड़ी के द्वारा वायु को बहुत निकाले अर्थात रेचक की रेचक करे ऐसी क्रिया करने से कपाल की शुद्धि होती है और नाड़ियाँ नालियों में रहने वाले समस्त जो रोगों का पूर्णतया विनाश ही हो जाता है हृदय आदि कंठ पर्यंतम सावनम नाथाध्यांत नहीं पौनमा कृषि यथा शक्ति कुंभि ईडिया निरेच्युत तेनाशरण जठराग्निवर्धन भवती हृदय से लेकर कंठ पर्यत शब्द के साथ दोनों नाथिका छिद्रों के द्वारा धीरे धीरे वायु को खींचकर शक्ति के अनुसार कुंभक करने के बाद ईड़ा नी के द्वारा निचक करना चाहिए यह क्रिया चलते हुए तथा खड़े हुए भी करते ही रहना चाहिए क्योंकि इस क्रिया से कप का समन और जठाग्नि की वृद्धि होती है वक्तण चित्कार पूर्वक गृहत्वा यहां कुंभ कुंभय्वासम भ्याचेत तेना चुत्रीण स्नाल निद्रा न जायते ही मुख के द्वारा चित्कार अर्थात सी सी करते हुए वायु अंदर भरकर शक्ति के अनुसार कुंभक करने के पश्चात दोनों नाचिका क्षिद्रों द्वारा रेचक की क्रिया करनी चाहिए इससे भूख प्यास आलस्य अथवा निद्रा का प्रादुर्भाव नहीं होता